हेलो सीएईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम टेलीफोन की कहानी दोस्तों आज हम आपको टेलीफोन के इतिहास के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस अद्भुत उपकरण ने कैसे संचार संवाद समय और दूरी को नए आयाम नए मायने दिए हैं मोबाइल से खेलने वाले बच्चे इस बात की शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आज से 100 साल पहले कैसे लिखित संदेशों को भेजने में कई-कई सप्ताह लग जाते थे जी हां मोर्स कोड में भेजे जाने वाले टेलीग्राफ से शुरू होकर कॉर्डलेस टेलीफोन तक और उसके बाद की दुनिया कितनी बदल गई है टेलीफोन की असल शुरुआत के बारे में कई विवाद हैं फिर भी जिस महान हस्ती और धुरंधर आविष्कारक का नाम सबसे अग्रणी है वे हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिनकी खुद की मां सुनने की शक्ति खो चुकी थी और जिन्होंने अपना पूरा जीवन मूक बधिरों के जीवन को सवारने में लगा दिया ग्राहम बेल अपने संस्मरण में अपने बचपन को याद करते हुए बताते हैं मैं अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हूं जब मैं गेहूं के खेतों में बैठकर फसलों के बढ़ने की आवाज को सुना करता था मेरी मां आवाज सुन नहीं सकती थी एक दिन मैंने अपने मां के कपाल के पास अपना मुंह किया और जोर से आवाज लगाई मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा चपोसने सुनते मेरी आवाज सुन ले इस अनुभव के द्वारा मैंने सीखा कि उनके सर की हड्डियों के कंपन द्वारा मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंची थी उनका जन्म 3 मार्च सन 1847 में स्कॉटलैंड के पर्वतीय शहर एडिनबर्ग में हुआ था निश्चित रूप से बालक अलेक्जेंडर पर अपने माता-पिता का बचपन से ही बहुत प्रभाव पड़ा था उनके मित्र और सगे संबंधी उन्हें एलेक के नाम से पुकारते थे उनके पिता एलेक्जेंडर मिलविल बेल अपने पिता से यानी ग्राहम बेल के दादाजी से प्रेरित एक सफल वक्ता और बधिरों के शिक्षक थे उनकी माता एलिजा ग्रेस सिमंड बेल बारह साल की उम्र से सुन सकने की शक्ती खोने के बावजूद एक बहुत ही निपुन पियानो वादक थी। उनका बच्पन प्रकृती की भूल भुलईया में मूक बधिरों के बीच वाचन कला और पियानो संगीत के साथ गुजरा। इन सब अनुभवों के असर से उनमें कला विज्ञान और तकनीकी में अंतर्मुखी प्रतिभा का विकास हुआ लेकिन बाद में जब वो 14 साल के थे तो लंदन गए और वहां अपने दादा की सरपरस्ती में उनकी प्रतिभा में काफी निखार आया जब वो 16 साल के हुए तो उन्हें लंदन में स्पीकिंग मशीन यानी बोलने वाली मशीन को देखने का मौका मिला यह मशीन मानवीय आवाज से मिलते-जुलते शब्दों का उच्चारण कर सकती थी। कैट डॉग कैट वापस जब घर आए तो उनके पिता ने एलेक और उनके बड़े भाई मैली को बोलने वाली मशीन का यांत्रिक मॉडल बनाने की चुनौती दी। इसके लिए उन्होंने कसाई की दुकान से भेड़ के ध्वनि यंत्र यानी वॉइस बॉक्स का पहले व्यावहारिक ज्ञान का तजुर्बा लिया। मेली मेली बोलो भाई भाई ये देखो ये भेड़ के बच्चे के स्वरयंत्र से हूबहू मिलता-जुलता मॉडल है अरे वाह तुमने तो इसे बड़ा अच्छा बनाया है इतना ही नहीं मेली ये मॉडल काम भी करता है अब देखो मैं इसकी इस नली में मुंह से हवा भरूंगा सुना तुमने इससे निकलने वाली आवाज सुनी अरे वाह तुम वाकई बहुत ज़हीन और तेज़ हो तुम एक दिन जरूर कोई बड़ा काम करके दिखाओगे धन्यवाद मैली इस तरह बचपन में ही खिलौने के बजाय ध्वनि के साथ खेलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बालक ऐलेक के मन में कहीं एक सपना संजो गया जो कालांतर में टेलीफोन के रूप में सामने आया उन्होंने अपने सपनों को साकार करने और डिग्री प्राप्ट करने के लिए कुछ समय तक लंदन युनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाई भी की, पर फिर उसे छोड़ कर उन्होंने मूख बधर बच्चों के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया. Don't get cat. Don't get cat. फिर 1 साल बाद सन 1870 में बेल परिवार अमेरिका के बोस्टन शहर में आ बसा बोस्टन अपनी शिक्षण संस्थाओं के लिए अमेरिका का एडिनबर्ग कहा जा सकता था कुछ वर्ष बाद सन 1873 में वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त किए गए जिससे विज्ञान जगत में उनकी पहचान और बढ़ गई हालाँकि ग्राहम बेल में एक आविष्कारक के रूप में बड़ी कल्पनाशीलता और काबिलियत मौजूद थी मगर यांत्रिक हुनर व प्रायोगिक कौशल का अभाव था इसलिए जब विद्युत उपकरण की एक दुकान पर उनकी मुलाकात एक 20 वर्षीय युवक थॉमस वॉटसन से हुई तो अपने मित्रों की आर्थिक मदद से उन्होंने उसे अपना सहायक रख लिया आगे चलकर वाटसन की विद्युत के बारे में निपुणता ने ग्राहम बेल की कामयाबी में महत्वपूर्ण योगदान दिया तब फिर क्या था वो अपनी कल्पना और ज्ञान को कार्य रूप देने में जुट गए सन 1875 दिन 2 जून ग्राहम बेल और थॉमस वाटसन अलग-अलग कमरों में बैठकर एक तकनीक जिसे हार्मोनिक टेलीग्राफ कहते हैं उस पर प्रयोग कर रहे थे वॉटसन सर मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन हम जरूर अपने मकसद में कामयाब होंगे जी सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हा, हा, अच्छा सुनो जी तुम अपने कमरे में जाओ और रिसीवर के डायफ्राम पर निगाह रखना शायद आज हम कुछ और आगे बढ़ सके जी सर मैं दूसरे कमरे में जाता ठीक है ठीक तो का हमने किया ग्राहम और वाटसन दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि रिसीवर उपकरण डायफ्राम प्रेषण उपकरण के कंपनों के अनुरूप ही कंपित होने लगा फिर एक दिन दुर्घटना से धातु का एक टुकड़ा उसके रिसीवर में फंस गया यह काम नहीं कर रहा लगता है इसमें कुछ फंस गया है अब मैं क्या करूं वॉटसन जी बस क्या तुम्हारे रिसीवर के डायफ्राम में कोई कंपन है हां बॉस हां ठीक है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हह यह आवाज कहीं यह आवाज वाटसन के कमरे से तो नहीं आ रही वाटसन वाटसन तुमने कुछ किया क्या नहीं बॉस हह हह फिर, फिर यह आवाज कहां से आई तुमने तुमने आवाज सुनी थी ना जी हां मैंने भी सुनी थी मैंने सुनी थी आवाज लगता है जर्कटन वॉटसन हम कामयाबी के बिल्कुल पास हैं हम इस प्रकार ध्वनि को तार के माध्यम से प्रेषित करने का यह प्रयोग जारी रहा और कालांतर में ग्राहम बेल वाणी की ध्वनियों को तार के द्वारा चाहे अस्पष्ट ही सही भेषने में सफल हो ही गए ग्राहम बेल को एक शंका थी कि कोई उनसे पहले बाजी न मार ले इसलिए 14 फरवरी 1876 में उन्होंने एक धनी उद्योगपति और बॉस्टन शहर के मशहूर वकील गार्डिनर ग्रीन हर्बर्ट की तरफ से पेटेंट के लिए आवेदन अदालत में दे दिया ग्राहम ने अपने यंत्र का नाम टेलीफोन दिया था टेली का मतलब दूर और फोन का मतलब आवाज यानी ऐसा उपकरण जो ध्वनि को दूर पहुंचाए यकीनन ग्राहम बेल किस्मत वाले थे इसी ही दिन एक अन्य वैज्ञानिक अलाईशा ग्रे जो इसी तरह के आविष्कार में जुटे हुए थे उन्होंने भी पेटेंट के लिए अर्जी दी थी यह संयोग था कि ग्राहम बेल का आवेदन अलाईशा ग्रे के आवेदन से बस 2 ही घंटे पहले प्रस्तुत किया गया था इसलिए साथ मार्च 1876 को ग्रहम बिल को पेटेंट नंबर 174465 आखिर दे ही दिया गया। पेटेंट यानि पंजी करण जो अविश्कारक को उसे बनाने और बेजने का कानूनी अधिकार देता है। तीन दिन बाद दस मार्च का एतिहासिक दिन शहर बॉस्टन। ग्राहम बेल और थॉमस वॉटसन दोनों अपने-अपने कमरों में अपने-अपने प्रयोगों में जुटे हुए थे। माजरा यह हुआ कि ग्राहम बेल तार के एक टुकड़े को एसिड यानी अम्ल में रखकर जानना चाहते थे कि क्या होता है। हम्म अब मैं इस ट्रांसमीटर पर प्रयोग करता हूं अब इस तार को जरा एसिड में डाल कर देखूं हम्म देखता हूं क्या होता है अ, अरे ये ये मैं क्या कर रहा हूं <laughs> रिसीवर लगाना तो भूल ही गया <laughs> रिसीवर तो लगा लूं हम्म पर गिर गया अब मि, मिस्टर वॉटसन कृपया जल्दी आइए मुझे आपकी जरूरत है बस बस मुझे क्या क्या क्या कह रहे हो क्या, क्या मे, मेरे आवाज जी बॉस मुझे आपकी आवाज आपका बोला हुआ एक एक शब्द रिसीवर पर सुनाई दिया हां अद्भुत अद्भुत वंडरफुल व्हाटस हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं ऐसे ही लगता है बधाई हो सर बधाई हो तुम्हें भी तुम्हें भी व्हाटस हम ग्राहम बेल दर्द को भूलकर खुशी से नाच उठे इतिहास रचा जा चुका था ग्राहम बेल पहले व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने दुनिया का पहला टेलीफोन कॉल किया था और वाटसन ने भी पहला टेलीफोन कॉल सुनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया था आज हम टेलीफोन पर सबसे पहले हेलो कहते हैं लेकिन इतिहास बताता है अह ढेरों फूल पर कहे गए शब्द थे दो महीने बाद ग्राहम बेल कनाडा के ब्रेंटफोर्ड शहर में अपने घर गए और टेलीफोन को और अधिक दूर तक पहुंचाने के कार्य में जुट गए टेलीफोन अब एक हकीकत बन चुका था और अब ग्राहम बेल ने सोचा कि क्यों ना इस यंत्र के सार्वजनिक प्रदर्शन की तैयारी की जाए इसी साल यानी 1876 में 10 मई के दिन अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का समारोह एक महान उत्सव फिलाडेल्फिया के बॉस्टन शहर में अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंसेज के सामने इस समारोह में विभिन्न आविष्कारों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया था जिनकी मौलिकता व श्रेष्ठता की जांच के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन भी किया गया था स्कॉटिश विलियम थॉम्पसन और अमेरिकन जोसेफ हेनरी जैसे नामी ग्रमी भौतिकविदों के अलावा ब्राजील के सम्राट पेड्रो भी उस समारोह के विशिष्ट अतिथि थे निर्णायक गण आविष्कारों के स्टॉल देखते-देखते थक गए थे अतः तय किया गया कि शेष सभी यंत्र कल देखे जाएं पर तभी सम्राट पेड्रो की नजर ग्राहम बेल पर पड़ी एक वर्ष पूर्व ही मूग बधिरों के स्कूल में उनकी मुलाकात हो चुकी थी इसलिए उन्हें ग्राहम बेल को देखकर उच्छुकता हुई ग्राहम बेल, तुम यहां कैसे हैं? समराथ, महामहिम, मैं यहां अपना नया विश्कार प्रस्तुत करने आया हूँ ओ लेकिन अफसोस कल ही मुझे यहां से जाना है अतः मैं अपना आविष्कार प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा क्यों नहीं क्यों नहीं हम आर्च अभी तुम्हारा आविष्कार देखते हैं सम्राट यस yes? मेरा आपसे अनुरोध है कृपया वहां रखी मशीन के पास जाइए ओके okay. और रिसीवर उठाकर apne kaan se lagaiye oh yes uh, uh. oh. samrat pedro kya aap meri awaaz sun sakte hain wow kamaal hai gram this machine really speaks ye to bakhayda bol raha hai oh santiago ऐसा चमत्कारी आविष्कार है जो दुनिया भर के लोगों के जीने का तरीका ही बदल देगा फिर तो देखते ही देखते ग्राहम बेल की ख्याति चारों ओर फैल गई 1877 में आम जनता को टेलीफोन उपलब्ध हुआ टेलीफोन के आविष्कार के 2 वर्षों के भीतर ही ग्राहम बेल ने टेलीफोन संचार के एक विशाल नेटवर्क की ऐसी कल्पना की जिससे अमेरिका के हर शहर हर नगर और गांव को आपस में जोड़ा जा सके इस कड़ी में न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने वाली 5440 किलोमीटर लंबी एक टेलीफोन लाइन डाली गई और इसका उद्घाटन करने के लिए ग्राहम बेल को न्यूयॉर्क में बुलाया गया उनके कहने पर सहयोगी थॉमस वॉट्सन को लाइन के सान फ्रांसिसको छोर पर बिठाया गया। साथ यो, निउयोक व सान फ्रांसिसको को जोड़े वाली टेलेफोन लाइन के उद्गातन समारों में आपका स्वागत है। हमें बड़ी खुशी है कि इस 5440 किलोमीटर लंबी लाइन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हमारे बीच मौजूद अब मैं ग्राहम से इस का उद्घाटन करने का अनुरोध करती हूं आइए मिस्टर ग्राहम रॉसन कृपया यहां आइए मुझे आपकी जरूरत है निमंत्रण के लिए धन्यवाद बॉस लेकिन एंड्रयू ग्राहम बेल रिपीट द वर्ड्स ही स्पोक टू वाट्सन ऑलमोस्ट 40 इयर्स अर्लियर 75 वर्ष की उम्र में 2 अगस्त सन 1922 को लंबी बीमारी के बाद अपनी पत्नी मेबल के अनुरोध मुझे छोड़कर मत जाइए के प्रत्युत्तर में नहीं कहते हुए ग्राहम बेल ने दम तोड़ दिया उनकी मृत्यु की खबर सुनकर सारा विश्व स्तब्ध रह गया महान व्यक्ति के सम्मान और याद में अमेरिका और कैनडा के सारे फोन एक मिनट के लिए मौन रहे ये एक महान व्यक्ति की अंतिम यात्रा की अंतिम शद्धांचली थी वैसे तो ग्रहम बेल मुख्य तहट टेलीफोन के लिए जाने जाते हैं मगर कई अन्य आविष्कार भी उनके खाते में हैं जैसे बधिरों के काम में आने वाला ऑडियोमीटर जिससे अलग-अलग ध्वनियों को सुनने की क्षमता को मापा और जांचा जाता है जब-जब ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई बेल और डेसिबल का जिक्र आता है तो इस बहाने इस महान वैज्ञानिक बेल की याद ही तो हम दोहराते हैं टेलीफोन की कहानी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन शोध एवं आलेख डॉ जितेंद्र सिंह कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर प्रवीण शर्मा राजेश आहूजा कीमती आनंद आकाश और आशीष ध्वन्यांकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो